महाभारत आदि पर्व अधिक सततमो है द्रुपद को मारने के लिए उद्यत हुए राजाओं का सामना करने के लिए भीम और अर्जुन का उद्यत होना और उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी से वार्तालाप वनवाच तस्मे दि कन्यादारृपे ओप आशीन मही पाणाम आलो क्या वह संपान जी कहते हैं जन्मेजय राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं यह जानकर उस समय राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे अतिक्रम्य तृणीकृत चाहु क्षति विप्राज द्रौपदी जोशिताम वराम अहो देखो तो सही यह राजा द्रुपदी यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुक्ष समझकर और हमारा उल्लंघन करके युतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कराना चाहता है अवरोपेह वृक्षम तो फल काले निपात्य निहन्म दुरात्मान योयम अस्मान न मनते यह वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काट कर गिरा रहा है अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें क्योंकि यह हमें कुछ नहीं समझ रहा है ना के सनम नापि वृद्ध क्रम गुण हन्मयनम सपुत्रे न दुराचारम नृपद्विषम यह राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी भी नहीं है राजाओं से द्वेष करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित हम लोग मार डालें अयम ही सर्वा नहूय सत्त च नादिपा गुणवदोज्वान्न ततः पश्चा मनते पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया उत्तम गुण युक्त भोजन कराया और ऐसा करने के बाद यह हमारा अपमान कर रहा है नैव देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीति से सुशोभित राजाओं के इस समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपनी पुत्री के योग्य नहीं देखा है न च विप्रहे स्वधिकारो विद्यते वर्णम प्रति स्वयंवर क्षत्रियाण इतिम प्रतिश्रुति स्वयंवर में कन्या द्वारा वरण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को नहीं है लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों का ही होता है अथवा यदि कन्या कि बुभूसती अग्ना वे नाम परिक्षिप्यम राष्ट्राणी पार्थिवा अथवा राजाओं यदि यह कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति बनाना न चाहे तो हम इसे जलती हुई आग में झोककर अपने अपने राज्य को चल दें ब्राह्मणो ब्राह्मणों चापल्यालोभा द्वातवानित विप्रियम पार्थवेन्द्रम कथंशन यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का अप्रिय किया है तथापि तो ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार इसका वध नहीं करना चाहिए ब्राह्मणा नो राज्य जीवित ही वसून च पुत्र पौत्र अस्माक विद्यते धनम क्योंकि हमारा राज्य जीवन रत्न पुत्र पौत्र तथा और भी जो धन वैभव है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है ब्राह्मणों के लिए हम इन सब चीज़ों का त्याग कर सकते हैं अवमान भयाच्यव स्वधर्मस्व स्वयंवरा अव विधा गति द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारा अपमान न हो हमारे धर्म की रक्षा हो और दूसरे स्वयंवरों की भी ऐसी दुर्गति न हो इतुक्ता राजसार्दूला हृष्टा परिघ बाह द्रुपदम तू जिघास सायुधा समुपाद्रवन् यो कहकर परिघ जैसी मोटी बाहों वाले वे श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े तान गृहित सरावा पान क्रुद्धा द्रुपदो वीक्ष सं ब्राह्मणा शरण गत उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो ब्राह्मणों की शरण में गए वे गे नापत तस्ता प्रभिन्ना पांडुपुत्रो महेश्वासो प्रतियाता बरिंदमू मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराजों के भाँच उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रु नमन महाथनुधर पांडुनंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए तथा समुद्र पे धा से महिक्षितो बद्ध गोधांगुल दिघांस माना कुरराज पुत्राओ अमर से अंतर्जुन से नौ तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमरस में भरे हुए वे, वे सभी नरेश गुरु राजमार अर्जुन गुरु राजमार अर्जुन और भीम सेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े तथा तथस्तुमोद भीम भी करमा महाबलो भद्र समान सार उत्पाट्य दुर्भ्याम ध्रमेक वीर निष्पत्र या मास यथा गजेंद्र तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गदराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए तम वृक्ष मा रिपु प्रमा थे दंडीव दंडम पितृराज उग्र तीपे पुरुष सभस्य पार्थस्य पार्थ पृथुदीर्घ फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंती कुमार भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी जमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए तत्प्रहक्षति मनुष्य बुद्धि जु सहे भातुरचित वशेषमित वशेषमे चापि भयम विहाज तस्थौनुर्गृह महेंद्र कर्मा असाधारण बुद्धिवाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्यकर्मा अर्जुन अपने भाई भीम से इनके उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और भय छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए डट गए दामोद्रतर मुग्रविज हलायुधम वाक्य मदम बे जिनके बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत है उन भगवान ने अर्जुन तथा उनके भाई से इनका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर भयंकर पराक्रमी एवं हल को ही आयुष के रूप में धारण करने वाले अपने भ्राता बलराम जी से यह बात कही य एस सिंह भखे लगा महधनुकताल मात्रो नात्र विचार्यमस्ती यद्यस्म शन वासव निकारे कर्तुम यस्व्यमर्थ समृथिव्या भैया शंकर सन ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं ये अर्जुन ही है इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है यदि मैं वासुदेव हूं तो मेरी यह बात झूठी नहीं है और ये जो बड़े वेग से वृक्ष उखाड़ कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं भीमसेन है भीम क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्धभूमि में यह अद्भुत पराक्रम कर सके ऊर्ध विस््रेष दूर मे मित्य भिधीये इस वचन के अनुसार एक मनुष्य अपनी बांह को ऊपर उठाकर खड़ा हो तो उस हाथ से लेकर पैर तक की लंबाई को ताल कहते हैं यो कमलायताक्ष पुरस्तात्कमलायताक्ष तनुर्महा गतिर्भिनी गौर प्रलम्बो ज्वल चारु घोड़ो विनयत धर्म पुत्र अत्युत जो विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले दुबले पतले विनयशील गोरे महान सिंह किसी चाल से चलने वाले तथा लंबी सुंदर एवं मनोहर नाक वाले पुरुष अभी यहां से निकले हैं वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं यौ तौक काौ द्वास्विन या विधे वितर्क मुक्ता ही तस्माजुस्म दयासुता पांडुसुता उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे जो दो कुमार थे वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव रहे हैं ऐसा मेरा अनुमान है क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षा के दा से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे यथापा पांडव माज मध्य तम प्रब्रभेच कर्क्रधरो हलायुधम बलम विजानन पुषोत्तम स्तरा न कार्यमार न च्रमस्वया भीमानुजों भीमानुजो जो, भी जो, जो दर्थ एक क्पाथ ससुरासुरा बहूं अलंबिज किमानुषा नृपा हायम स्मान यदि सभ्य साची सवांचति वीर पराभव पांड न चाहती राजा लोग रणभूमि में अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे थे उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा भैया आपको घबराना नहीं चाहिए यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाएं, तो भी भीम के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सबके साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ है फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है यदि सब सभ्यसाखी अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे वीरवर मेरा विश्वास है कि पांडुपुत्र अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती तम्रवि हलायु प्रतीत पित स्वर पिता कौरवाग्रही जलहीन मेघ के समान गौरवर्ण वाले हलिधर बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्रीकृष्ण की बात पर विश्वास करके उनसे कहा भैया गुरुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडवों सहित अपनी बुआ कुंती को दाक्षा गृह से बची हुई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है महाभारती आदि परमड़ी स्वयं परमि कृष्ण वाक्य अष्टाशीत शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंबर पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक एक सौ अठासी सिवा अध्याय पूरा हुआ